तो बस भाई पहली बात मान ली अब दूसरी बाहर को तो मनाते जब इस बहुत ईमानदार होते तो उनके साथ इतना इकट्ठा कैसे होगा कल के जमाने में ईमानदारी और इकट्ठा होना है? अरे मेरे बात ये बात है झूठी तारीफ सुन के उसके चक्कर में नहीं पड़ता महाराज लेते समय नहीं सोचते कि कहाँ से आ रहा बिल्कुल नहीं सोचते चोरी का है कि ईमानदारी का है कि हक का है कि बेहद का है लेते समय नहीं और जब कभी देना हो तो कहेंगे ये लेने वाले वशिष्ठ हैं कि नहीं आ, अरे नहीं वशिष्ठ भी पुरोहित में हो छोटे दर्जे के हमारे घर में सुखदेव वामदेव शरद कुमार लेने के लिए आए हैं कि नहीं तुम्हारे बेईमानी का पैसा है? आ, उसको लेने के लिए तुम्हारे घर में सुखदेव आवेंगे वामदेव आवेंगे वशिष्ठ आवेंगे उसके घर में तो मनुष्य के मन में जो लोभ लोभ के दो रूप तो जब लोभ बढ़ जाता है तब हम चोरी से बेईमानी से अहिंसा से आ, मार के पीट के धोखा दे के दूसरे से लेना चाहते हैं दूसरे का ले लेना चाहते हैं उसकी इजाजत से बिना जरूर और लोभ का दूसरा रूप है कि हम इकट्ठा करना चाहते हैं और इकट्ठा करने वाले एक दिन सब लोग छोड़ के जाओगे या भरम ही छोड़ के चला जाएगा तुम छोड़ोगे जाओगे छोड़ोगे थोड़ी सी कड़ी बात होता है आप किस लिए इकट्ठा कर रहे हो तो अपने बेटे नाती पोते मरने के बाद जो रहेंगे उनके लिए इकट्ठा कर रहे हैं जरा आप मन से तो देखो अपना आप समझते हो कि जो तुम्हारे बाद जिंदा रहेगा वो किस्मत होगा हम ही उसके लिए इकट्ठा करते करें उसके प्रारब्ध नहीं होगा उसकी अकल नहीं होगी उसके पौरुष नहीं होगा परिश्रम नहीं करेंगे उसके ऊपर ईश्वर कृपा नहीं करेगा हम इकट्ठा करके चलेंगे सब तो उसके पास रहेगा आप अपने पैसे के बारे में अपने नाती पोते के बारे में अपने रिश्तेदार के बारे में कितना बुरा ख्याल रखते हो कि हम तो कमाते हैं हम भले भूखे रहें, हम भले कपड़ा ना पहने लेकिन हम अगली पीढ़ी के लिए छह पीढ़ी के लिए रख चले कि आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा ख्याल रखते हो आप अपनी अगली पीढ़ी के बारे में बहुत बुरा ख्याल रखते हो कि हमारी कमाई उनके काम आएगी वे खुद नहीं कमा सकेंगे महाराज अगर जवानी में हमको ये समझ आ जाती तो हम तो अपने बाप से दादा से कह देते कि हम तुम्हारी कमाई का एक पैसा नहीं मिलें तुम हमको इतना खराब समझते हो कि हम समा नहीं सकते हमारे प्रारब्ध नहीं हमारे किस्मत नहीं हमारे पौरुष नहीं हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं हमारे बुद्धि नहीं तुम हमको इतना बुरा समझते हो हम तुम्हारी कमाई का एक पैसा भी लेने को तैयार हैं। अरे हमारे भी पौरुष है हमारे भी बुद्धि है हमारे ऊपर भी ईश्वर की कृपा है हम भी दो रोटी कमा सकते हैं तुम्हारी कमाई हम क्यों लें तो हमारा नई पीढ़ी को राजनीतिक आंदोलन करना आता है संघर्ष करना आता है मारपीट करनी आती है लड़ाई करनी आती है पर ये जो पुरानी पीढ़ी उनका घनघोर अपमान कर रही है उनके लिए पैसा इकट्ठा करके ये उनकी समझ में नहीं आता है आ, अरे बाबा अब बहादुरी दिखानी हो तो दिखाओ कि हम बाप की कमाई नहीं लेंगे हैं? और कह दो उनसे कि तुम अपने जीवन में आ, इसका दान कर लो गुण कर लो गरीबों को दे लो विद्यार्थियों को बढ़ा लो जिनके मकान नहीं है उनको मकान दो जिनको भोजन नहीं है उनको भोजन दो जिनके कपड़ा नहीं है उनको कपड़ा दो है जिनको विद्या नहीं है उनको विद्या दो जिनको ज्ञान नहीं है उनको ज्ञान दो जो सुखी नहीं है दुखी है तो उनको सुख दो तुम अपने हाथ से अपने कमाए धन को देकर खुशी दे दो तुम हमारे लिए चाहे कोई इकट्ठा करते हो हमको इतना क्यों समय? ये तो जवानों का काम है ये बच्चों का काम है ये तो कह देना चाहिए उनको कि तुम्हारी संपदा में हम हाथ नहीं लगाते तुम्हें जो करना हो तो जब अपना कर ले दे। अच्छा देखो अफजला की बात सुना वृंदावन की बात हो सच्ची है एक करोड़ प्रति एक अभी जिंदा है ईश्वर की कृपा से नाम मैं उनका नहीं लेता पहले तो बहुत आते थे अब नहीं आते तो एक दिन सभा जुड़ी हुई थी एक स्त्री ने आकर उनके हाथ में राखी बांधी सावन का नहीं पूछा तुमको क्या तो चाहिए हमारे तुम्हारी कोई पहचान तो है नहीं राखी बांधती हो तो राशी के बदले में सबको क्या आ जाए तो महिला बोली हम तो अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए हमारा एक स्कूल है विद्यालय है मैं चलाते हूं उसको आप कुछ दे दीजिए तो शेख जी ने कहा अच्छा पांच हजार रुपया दिया तीस तो चालीस बरस पहले दी बात कहजिया महाराज भरी सभा में तालीफ गिज गई तारीफ हो गई पेट देने बड़ा बढ़िया काम किया वृंदावन में पांच हजार रूपया बहुत ज्यादा है यहां तो पांच लाख दो कभी बेट नहीं करता है रोज रोज मांग बढ़ती जाती है और असल में ये चंदा करने पर जो देने की आदत है कि कोई मांगने वाला आए कोई मंगता पहले बन जाए आके हमारे सामने मांग सब हम उसको देंगे सामने वाले को तो मंगता बना करके देना चंदा करने वाला बना करके देना आ, पहले वो मांग मंगता बन जाए तब तुम उसको दोगे राम राम राम ये कोई देने का भलीका है तुम्हारे हृदय में उदारता नहीं है देने की प्रेरणा नहीं है देने का उत्साह नहीं है देने का उल्लास नहीं है तो महाराज सेठ ने दो को दिया पांच हो गई तारीख जब घर में दौड़ के आए तो बोले हाय हाय देखो आज अपने हाथ से मैंने पांच हजार रूपया बड़ी गलती हुई बड़ी गलती हुई महाराज पछताने लगे पछताने लगे अब छह महीने तक रुपया नहीं आया बारह महीने तक रुपया नहीं आया बार बार उनके पास चिट्ठी जाए प्रिंसिपल ने लिखा फिर वहां के जो मेंबर थे उन्होंने लिखा उनके साथ डेपुटेशन गया बड़ी मुश्किल से महाराज तब कहीं वो 5000 रुपए रूपया निकला तो ये तो चोर से डरते हैं बेईमान से डरते हैं सरकार से डरते हैं टैक्स वाले से डरते हैं पुलिस से डरते हैं अपने आप से भी डरते हैं एक राजा था तो, तो नाम देते हैं अब तो राजा लोग गए हम ना? नाम लेने में कोई वो हमारे ऊपर मान हानि का दावा तो नहीं करेंगे पर रोना के राजा थे तो महाराज हमारे गुरु जी गए जो हमको संस्कृत पढ़ाते थे मैं तो बारह बरस से सत्रह बरस तक हमको गए उनके यहाँ तो, हाँ। तो मालूम हुआ कि राजा साहब हाँ जब भोजन करते हैं और फिर महाराज जब डाक्टर परीक्षा कर लेता है तो उस डाक्टर को भी साथ बैठ के उसी भोजन में से भोजन करना पड़ता है क्योंकि डाक्टर भी उनके भाई से अगर रिपोर्ट लेके पैसा लेके अगर जाह तो जाह न बताए राजा साहब बाद जाए तो क्या होगा है तो डाक्टर को भी उनके साथ खाना पड़ता है तो सच की घटना बोले बोले तो कहीं पानी में एक तरह का रोआ होता है दाल वो तो रोआ पानी में अगर मिला दिया जाए तो पानी जहर हो जाता है पानी की भी परीक्षा हो गई है आप औरों भाई से डरते हैं एक भवाली भवाली पेश हुआ था वहा महारानी ने महाराजा को जहर दे के घर था वो जो यत में जो ना अदालत प्रीवी कौंसिल प्रीवी कौंसिलीवी काउंसिल तक मुकदमा लड़ा बाद में जितना हो गया था राजा प्रीवी काउंसिल तक मुकदमा लड़ा फिर वहां के लोगों ने पहचाना कि जो आ, मरने से पहले यहाँ आया था वही राजा है वहां की आ, वहां की गवाही हुई भवाली भवाली सन्यासी के उसका नाम है बहुत वर्षों तक मुकदमा लड़ा तो देखो आपको एक जरा सी बात छोटी सी बात ध्यान में रखो आपके घर में अगर चोरी का माल आ जाए बेईमानी का माल आ जाए जो आपके हक का नहीं है वो आ जाए तो आप अपने मन में सोच लो कि हम इसको अपने काम में नहीं लेंगे अखबार में नाम भी नहीं छोपाएंगे अपने काम में भी नहीं लेंगे अपने बेटे को खिलाएंगे तो रोग होकर निकलेगा अपनी पत्नी को खिलाएंगे तो वह लड़ेगा अपने भाई को खिलाएंगे तो कटवारा हो जाएगा माँ बाप को तो खिलाएंगे तो उसका प्रेम हमसे नहीं रहेगा आप समझो इस बात को और जरा अपने मन में ले लो कि जो धन हमारे हक का नहीं होगा उसको हम अपने काम में नहीं लेंगे और फिर थोड़े दिनों के बाद आपके मन में आने लगेगा जब हमारे काम में आता ही नहीं है तो हम चोरी करके बेमानी करके दूसरे को ससार करके फिर इकट्ठा क्यों करें जब हमारे काम में आना ही नहीं है तो लोग की महुषत ये है कि लोग से जो आपने इकट्ठा किया है या कर रहे हैं या आगे करना है उसको अपने काम में फंस दे जीवन निर्वाह हम कितना चाहिए जीतने से अपनी गुजर हो जाए अपना दरबार हो जाए देखो भाई हेम बताए कुछ कहने वाली है उसके कृष्ण भगवान का कहना है कि काम क्रोधक तथा लोह तस्मा से तक काम रोह लोग मैं दृष्टा हूं करने से तो नहीं जाता हूँ मैं ब्रम हूं करने से दिन क्योंकि ये जान बूझ को बुलाए जाते हैं और रखे जाते हैं और इनसे एक हुआ जाता है जब तक काम दृष्टि से एक नहीं हो गए तब तक काम सुख से भोखता नहीं बन सकते जब तक लोह वृत्ति से एक नहीं होगे तब तक, तक लोह सुख से भोक्ता नहीं हो सकते वृत्ति इसको तो पियको दर्शन में बोलते हैं वृत्ति सारू जिस समय काम है उस समय तुम काम के द्रष्टा हो ही नहीं सकते उस समय काम ही हो सकते जिस समय क्रोध है उस समय क्रोध के द्रष्टा हो ही नहीं सकते उस समय क्रोधी हो जिस समय लोभ है उस समय लोभ के द्रष्टा नहीं हो उस समय तुम लोभी हो लोभी, ही भी रहे और कामी भी रहे ये एक क्षण में दो स्थिति नहीं हो सकती समय में मन की एक दशा रहना यही मन की पहचान है जुगपज ज्ञाना मुखत्र मनसो लेहंगा मन की पहचान क्या है एक साथ दो ज्ञान का न होना जैसे हमें उंगली देखते हैं ना दो तो मालूम पड़ता है कि हम दो उंगली देख रहे हैं लेकिन हमारी आंख की पुतली दाइने पर बाएं पर बाएं पर दाइने पर नाच नाच के दो को देखती है दो चीज एक साथ जानी नहीं जा सकती ये ज्ञान का नियम है भला और सार्वभौम नियम है ये नहीं कि हिंदुस्तानी हो विलायती ना हो ऐसा नहीं है और सार्वकालिक नियम है कि आज हो काल ना हो सार्वजनिक नियम है कि दो दो ज्ञान एक साथ हो ही नहीं तो जिस समय मन में क्रोध होता है उस समय मैं अपनी असंगता को दृष्टार्पण को छोड़कर क्रोध से तादात्म्यपन्न हो जाता है उसको वृत्ति चारू रूप से तो जो लोग कहते हैं कि मन में काम आता है तो आवे है क्रोध आता है तो आवे है लोग आवे तो आते आने दो तुम तो देखते रहो अरे देखते नहीं रहते बाबू कामी क्रोधी लोभी होते रहते हैं तो श्री कृष्ण ने बड़ी कड़ी बात कही है आप ध्यान दें उस पर मालूम करें धम नरक सेवार नासन मात्म नरक के दरवाजे का तीन रूप है आप काम में घुस रहे हैं तो नरक में जा रहे हैं क्रोध में घुस रहे हैं तो नरक में जा रहे हैं लोभ में घुस रहे हैं तो नरक में जा रहे हैं और इसका नाम क्या रखा आत्महत्या नासनमात्मन आत्मनाश है ये आत्महत्या है ये खुदकुशी है तुम अपने आप को मार डालते हो तब काम क्रोध लोभ में प्रवेश करते हो तस्मा देता त्रयम सहजे इसलिए इन तीनों का करना चाहिए त्याग फिर बोले कि साधना कब होगी बोले इनको रहने दो हम कृष्ण ने आप गीता मानते हैं पढ़ते एक तिर विमुक्त कवुनतेमो द्वारी त्रिधिर नरह आचरत यात्मन श्रेय कथो यासी बरांगल्य बोले पहले इनसे मुक्त हो जाओ भो बंधन से मुक्त होना संसार से मुक्त होना सत्यो मुक्त होना जीवन मुक्त होना ये सब दूसरी बात है पहले इनसे तो मुक्त हो जाओ संस्कृत भाषा की प्रकृति जो है वो आपको सुनाते हैं एक शब्द होता है विमोक्ष माना एक होता है विमुक्षमाना और एक होता है विमुक्ता माने आगे छूट जाएंगे छूटते हुए आगे भविष्य में छूट जाएंगे इसके लिए विमोक्ष शब्द होता है और अभी छूट रहे हैं इसके लिए होता है विमोक्ष माना भविष्यति भविष्य भविश्यत काल में आप मुक्त होंगे ये दूसरी बात हो विमुच्यमान अभुनय इसी समय छूट रहे हैं। पर विमुक्ता शब्द का अर्थ है भूत में पहले छूट चुके हैं जब काम क्रोध लोभ से छूट जाते हैं और अपने श्रेय की कामना करते हैं तथोया भी परांगतिम चेतर विमुक्त कौन देर मनुष्य का धर्म है ये मनुष्य का कर्तव्य है कि नरक के इन तीन दरवाजों से अपने को बचावे फिर आचरत्यामन श्रेय उधर तो नाथर्मात्मन आत्महत्या के मार्ग पर चल रहे थे अब आत्म कल्याण के मार्ग पर चलो आचरत्यामन श्रेय तो कटो याद पदांग अब लोग महाराज वेद की बात मानते नहीं वेदाम की मानते नहीं कृष्ण की बात मानते नहीं एक आदमी आके कह दे कि हाँ हाँ देखो हम मिलाते हैं भगवान मिलाते हैं कब तुम्हारा मुंह तुम्हें मुक्त कर देंगे कब आपको वो शायद मालूम हो जार साही के पहले समय में रूस में एक पंथ चलता था राजपुटिनपुटिन तो राज का पंथ जारशाही के समय में था रूस में वो कहता था पाप करो मुक्ति मिलेगी और तो जब जारशाही गई जब वो पंथ भी गया बार बार के कम्युनिस्ट कम्युनिज्म के आय से थोड़ी आए बार बार के कम्युनिस्टों ने उसके पंथ का आग लगा के जा जा उसके घर घरौदे थे अड्डे थे आग लगा लगा के उनका नाश किया हो जारसाही गई जारशाही गई और उसके साथ साथ वो पाप पंथ भी गया तो बाबा उस राज के चेले आज भी दुनिया में हैं और वो जगह जगह लोगों को फंसाते हैं और कहते हैं काम रखो क्रोध रखो लोग रखो और मुठ्ठी तो हमारी मुट्ठी में है हम तुमको दे देते दे हैं बस देखते रहो तुम तो असंघ हो तुम तो ब्रह्म हो तुम तो इससे काम नहीं चलता है काम क्रोध लोग को छोड़ना पड़ता है काम माने जो चीज आपके पास नहीं है उसको चाहना जैसे पुरुष में स्त्री नहीं है हो, तो स्त्री को चाहना काम है और स्त्री में पुरुष नहीं है तो पुरुष को चाहना काम है जो चीज अपने में ना हो है, उसको चाहने का नाम काम होता है और ये जो आत्मा है ब्रह्म है ईश्वर है मुक्ति है वो अपने स्वरूप में है उसको चाहना काम नहीं है बोला और लोग क्या है कि जो चीज अपने को मिली हुई हो गए पांच रूपया अपने पास हो तो दस रुपए चाहना लोग हो तो गए बोला लाख रुपए अपने पास हो गए पांच लाख चाहना लोग दस लाख अपने पास हो करोड़ चाहना लोग अपने पास थोड़ा हो और लाभार्थ लोग प्रबर्धते अधिक अधिक चाहना इसका नाम लोभ होता है और दोनों में जो बाधा डालता है कामना की पूर्ति में और लोभ की पूर्ति में जो बाधा डालता है उसके ऊपर आता है क्रोध काम और लोभ ये मीठे जहर हैं और क्रोध करवा जहर है जहर दोनों है क्योंकि आत्मनाश तो दोनों में होता है आत्मा सनम आत्म आत्मनाश तो दोनों में ही होता है जहर है दोनों एक कड़वा और एक नि तो लोग की बात कल सुना रहे आप एक दिन क्रोध की सुनाया एक दिन शांति एक दिन गौर पर काम क्रोध से बड़ा है लोग क्योंकि लोभ बाजार में चलता है क्रोध बाजार में नहीं चलता ग्राहक पर क्रोध करो दुकानदार पर क्रोध करो है ना ऐसे नहीं असल लोग समझते हैं काम भी खुले बाजार में नहीं चलता परंतु लोग खुले बाजार में चलता है बड़ी अद्भुत माया है और उतना रूप धारण करके आता है महाराज भागवत में लोभ का नाम रखा है कौर बोला कोर होता है शरीर में कौर भागवत पढ़ने वालों को ये बात मालूम है लोभ का नाम है कौर जसोजसस्वीना शुद्धम श्लाघ्यादे गुणिना गुणा लोभ स्वल्पोता हंसी वो कहते हैं आपका यश बड़ा पवित्र है परंतु आप लोभी हैं क्या हम कोई करवी बात कहे तो आप लोग बुरा गुलामत मांगना कहो तो हम बच्चों भाई की तरह पहले ही कह दें क्षमा करना <laughs> गुभा तो पहले कह देते हैं क्षमा करना फिर वो बात करते हैं तो ऐसी बात अगर कहने जा रहे हो कि उसमें माफ करना पड़े तो कहें क्यों लेकिन अब कहे बिना रहा नहीं जाता है। देखो हम भी वैसे ही करते हैं। ना हमने बिना सुना रहा दिया <laughs> ना कहूं हैं, तो रहा न जाए <laughs> ना, कहे बिना रहा न जाए और कहू है तो माँ मारी जाए और ना कहूं तो बाप कुत्ता खाए है हैं। तो दादा बात ऐसी है इतनी टेरी बात है बड़े भारी यशस्वी है परंतु बड़े लोगी हैं, बड़े गुणी हैं। क्या बढ़िया वेदांत का प्रवचन करते हैं क्या उनकी भक्ति की बात करते हैं आ, क्या लोग प्रकार का काम करते हैं भक्ति की बात करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं शरीर में रोमांच हो तो जाता है वेदांत की बात करते हैं तो जैसे साक्षात ब्रम्म हो गए तुरंत समाज सेवा की बात करते हैं बोले ही ऐसा परोपकारी तो तो ऐसा निस्वार्थ तो और हो गई क्यों है? लेकिन महाराज जैसे मदारी खंजड़ी बजाता है और गांव के स्त्री पुरुष इकट्ठे हो जाते हैं और फिर पैसा मांगता है यशस्व छो यशस्वनाम हम लोग भी कई बार खंजड़ी का, का काम करते हैं वो ये मांगने वाले लोग जो है ना तो हम लोगों को इकट्ठा करके हमारी खजड़ी बजाते हैं बिल्कुल <laughs> खजड़ी की तरह उपयोग करते हैं तो हम लोग ना समझते, तो समझते हैं तो बात समझते हैं पर दोनों का स्वास्थ्य दोनों से मिला हुआ होता है क्या भाई हम खजड़ी बन जाए हाँ हाँ तो कोई बात नहीं है हम तुम्हारा पूरा करते हैं तुम हमारा सूचना यशो यशस्वीनाम शुभम श्लाघ्या जय गुणनाम बड़े भारी गुणी हैं सब लोग प्रार्हना करते हैं लेकिन मन में लोभ है लोभ वो गुण मर गए और वो यश मर गया जब लोभ का कलंक लोभ का छूक पड़ गया हो उसके ऊपर लोभ का दल कम पड़ गया जैसे सुंदर रूप में कोर हो गए तो रूप का सत्यनाथ हो गया स्वित्रो रूप में वेद शेतान जैसे सफेद दास रूप को खा जाता है ये भागवत का श्लोक वैसे ये लोग यश को और गुण को खा जाता है आप देखो हाँ सरकार टैक्स वसूल करते हैं पहले थोड़ा करती थी अब ज्यादा कटी तो अस्पताल बनवाते हैं, विद्यालय खोलते सड़क बनाते हैं, बांस हैं, बड़े बड़े काम लेकिन महाराज ये जो हमारी ब्रह्म विद्या है ये जो भक्ति है वो भक्ति विद्या है जो धर्म की संस्कृति की विद्या है जो इसके जानने वाले विद्वान तो उनका पालन पोषण क्या सरकार ने अपने हाथ में लिया आपके पास बड़ी बड़ी स्कूल की अस्पताल की इमारतें होंगे, सत्संग के लिए भी बड़ी बड़ी इमारतें होंगी लेकिन संत नहीं रहेगा तो सत्संग कहां होगा विद्वान नहीं होगा तो विद्या कहां एक लाख गरीब तो आप जिंदा रखना चाहते हैं लेकिन आप ध्यान रखिए अगर एक विद्वान जिंदा रहेगा तो लाखों को वो संस्कार संपन्न बना सकता है विद्या दे सकता है अपनी परंपरा की रक्षा कर सकता है आ, लोगों को तो मोटी मोटी बात देखते है भाई दवाई मिल गई कपड़ा मिल गया रहने की जगह वो जो हृदय को बदलने वाली हृदय के निर्माण की जो वस्तु है आ, उस पर दृष्टि दे रहे असल में होना चाहिए हृदय का निर्माण उसमें आने चाहिए तो लोगों ने देखा कि हाँ इसकी भी जरूरत लोग महसूस करते हैं काओ इसकी भी एक, एक संस्था इसकी भी सही रहे हैं। आपको ईमानदारी ऊनांदी बात बताते हैं आप मुक्ति चाहते हैं भगवान चाहते हैं आप अपने अंतकरण की शुभि चाहते हैं लोग नाना रूप धारण करके मारता रहे हो फकीरीवाजे फकीर बड़े अच्छे और अवधूत महात्मा थे लंगोटी झंडते थे रोज गंगा में स्नान करते थे और पेड़ के नीचे बैठते, के भजन करते थे क्षेत्र कोई नहीं था उसी देश में रहते थे कोई क्षेत्र नहीं था ना काली कमरी वाला था ना पंजाब हिंदू था नेपाली था वहां पे घर घर में आजकल क्षेत्र है हजारों लोग शिक्षा लेते हैं कुछ नहीं था तो वो फेल तोड़ के या गिरे हुए उठा के उनको पीस के खाते थे और शांति से भगवान का ध्यान करते थे एक दिन पहुंच गए थे उन्होंने वो चांदी के चमक 25 पच्चीस ले जाकर उनके सामने रख रखी भजन के महात्मा महात्मा के मन में आया कि न तो हमने शेख को भुलाया है न मांगा है न अपने मन में कोई इच्छा थी अब हम मना करेंगे तो एक विक्षेप और होगा जा रख के जाता है जा बहते अपने भजन में जब शेख चला गया तो ध्यान टूटा साधु का बोले कि इस पैसे को साधुओं के लिए दवा के काम में लें तो अच्छा क्योंकि आखिर तो पैसे है, हैं मेहन मेंगे नष्ट हो जाएगा तो इससे क्या होगा? फिर आया कि कपड़ा देना ठीक है फिर आया कि भोजन कराना ठीक है तो फिर आया एक दिन में दूध पिला दे साधुओं को तो चल जाए अब महाराज वो 25 रुपए तो अभी धरती पर रखे हैं और संकल्प आए पांच चार संकल्प आए पांच चार संकल्प आए दिमाग गरम हो गया जो ध्यान करने वाला है वो ज्यादा संकल्प करना पसंद नहीं करता संकल्प में विक्षेप होता है संकल्प में बंधन होता है उठ गए उठ गए अपने से बड़े महात्मा के पास गए बोले ए, हमारे मन की ये दशा हो गई रुपए तो वहीं पड़े हैं महाराज रुपया देख के हमारे दिमाग की ये दशा हुई क्या करें तो बड़े बूढ़े महात्मा थे उन्होंने कहा कि देखो बेटा तुम्हारे मन में अभी धन का जो मूल्यांकन है ना बीमा एक कीमती चीज है कीमती इससे रोटी मिलती है इससे कपड़ा मिलता है इससे दवा मिलती है इससे मकान मिलता है इससे सब कुछ मिलता है ये कीमत तुम्हारे मन में बैठी हुई है मूल्यांकन इसको बोलते हैं मूल्यांकन तुम्हें ध्यान का मूल्यांकन नहीं है भक्ति का मूल्यांकन नहीं है ज्ञान का मूल्यांकन नहीं है अपनी आत्मा का मूल्यांकन नहीं है तुम्हारा मूल्यांकन तो चांदी के टुकड़े में है हम महाराज है हम समझते हैं कि चीज काम की है बोले कि देखो बाबू स्नान करना है तो गोबर उठा के ला और उस पच्चीस रुपए पर डाल हाथ से छुया न जाू नही आप हाँ और गोबर सहित रुपए को उठा के गंगा जी में डाल सर ध्यान बता रहे अब महाराज ने क्या निश्चिंत कोई संकल्प ही नहीं वैसा महाराज बिल्कुल साथवें आसमान में ये आपका मूल्यांकन कहाँ है आप पोटली हीरो की रख देते हो बार समझते हो बहुत कीमती है और आंख बंद करके ध्यान करने लगते हो तो बार बार आंख खुलती है देखने के लिए कि पोटली है ना कोई उठा तो नहीं ले गया है? अब ध्यान करोगे कि पोटली संभालोगे, ध्यान करोगे कि पोटली संभालोगे तो नारायण जो अपने अंतरकरण को शुद्ध करना चाहता है भगवत भजन करना चाहता है जो अपने आत्मा के स्वरूप को देखना चाहता है उसको बाहरी चीजों का जो मूल्यांकन है वो कम करना पड़ता है छोड़ना पड़ता है अब एक और फकीरी बात सुना देखो भाई आप लोगों से रहते होगा भाई आपको सुनाने के लिए हम लोग जब आते हैं तो कुछ न कुछ आपकी खुशामद है। करते हैं ना तो ना ना है ना? लल्लू छप्प करते हैं न करें तो भेंट दक्षिणा भी न मिले है ना कुछ न कुछ खुशामच तो करनी पड़ते हैं हम जानते हैं कि ब्लैक मार्केट करता है बच्चा पर कहते हैं ओ हो शेख जी तो बड़े धर्मात्मा हैं भगत राज हैं भगत राज राजेठ जी भी समझते हैं हां मैं सचमुच भगत राज हूँ और इतने बड़े साधु के मुंह से सर्टिफिकेट मिल गया भगत राज होने का हाँ तो चलो एक रुपया का नोट इनके सामने रखते हैं <laughs> <laughs> <laughs> भाई मेरे एक से तेज वो एक महात्मा के पास जाते जा। तो, थे रोज कहते थे महाराज भगवान का दर्शन करा दो ध्यान लगा दो ब्रह्म का करता करा दो और रोज प्रार्थना करते हैं तो महात्मा जी बोले कि तेज मेरी बात मानेगा कहा अच्छा जो कुछ तेरे पास है, वो सब ले के समुद्र में डाल नाव पकड़ के जाना बीच में डाल और उसके बाद हमारे पास उसने कहा महाराज अस्पताल बनवा दे विद्यालय बनवा दे हैं, और गरीबों को आने का बंदोबस्त करते दे बोले ना बेटा ऐसे काम डाल दे अब वो महाराज खास करू उसने बेटे का अलग कर दिया पत्नी का अलग कर दिया भाई का अलग कर दिया हम लोगों के गांव में हो दान करते हैं तो जमाई के घर भेज देते हैं <laughs> वो भी तो ब्राह्मण ही है ना हमारे ब्राह्मणों में ऐसी रिवाज थी बोला हम अपने घर की बात सुनाते हैं सब साथ और जो कुछ उसके पास था ले जाकर उसमें समुद्र में डाल के महाराज के पास आया तो देखते ही महाराज ने कहा है कोई यहाँ स्वामी प्रबुद्धानंद जी विमलना इस देश को यहां से निकाल तो बाहर मत करो ये बेवकूफ हमारी कुटिया में घुसने लायक नहीं है निकालो इसको तो बाहर करो लोग पैसा तो गए ही जो आश्रय था कुटिया में वो भी गया अपमान भी मिला तो निकाल दिया था लेकिन उसने कहा कि अब हमारे गुरु महाराज को छोड़कर और तो कोई सहारा नहीं है तो फिर लौट गया फिर लौट के आया तो फिर निकाल दो सत्तर बार आया और सत्तर बार उसको निकाला थक गया निकाला शरीर थक गया थक के बाहर दरवाजे पर चबूतरे पर बैठ गया बैठ तो गया आसन बन गया शरीर सीधा हुआ महाराज समाधि लग गई घंटे दो घंटे तीन घंटे चार घंटे समाधि टूटी नहीं लगी तो लगी अब गुरुजी बता रहे हैं अगर उठ के दंडोज किया महाराज हो गया हमारा काम हम हो गया ब्रह्म साक्षात्कार हो गया भगवान का दर्शन लग गई समाधि बोले आखिर हुआ कैसे तेरा मन कैसे कैसे चला बोले महाराज आपने जब कहा कि धन फेंक दो तो फेंक दिया फेंक दिया तो मन में अभिमान हुआ कि मैंने बड़ा भारी त्याग किया अब हमारा बड़ा आदर होगा गुरु जी कहेंगे हमारा आज्ञाकारी शिष्य है बड़ा सत्कार होगा यहां महाराज त्याग का अभिमान लेके आया तो जो सहारा था आपके आश्रम का वो भी टूट गया निकाल दो आप हमारा कल्याण करेंगे समाधि लगवाएंगे कई सहारा भी टूट गया तब शरीर को खाना पीना मिलेगा तो वह भी टूट गया जब सारे सहारे टूट गए और मैं थट के बैठा ईश्वर के सिवाय जब और कोई सहारा नहीं रहा न धन का न सम्मान का न आदमी का हैं। ना अपने परिश्रम का जब सारा आश्रय टूट गया सारा और सारा सहारा टूट गया और मैं निराश होकर के निस्साधन होकर के बैठा ये है भगवान का दरबार निस्साधन दुस्साधन सुसाधना मिहास्ति निहा गति साधन दुस्साधन सुसाधन सब एक हो जाते हैं अभिमान करने की कोई वस्तु नहीं रहती है सैशा अनुग्रह नामनी मुकुंद लीला विषम रहते भगवान की लीला यहां भगवान के अनुग्रह की लीला होती है जब दूसरे का सहारा टूट जाता है तब भगवान की कृपा भगवान की कृपा प्रकट करे योगदर्शन का कहना है कि बिना कृष्णा छूटे समाधि नहीं लगती। आप नोट कर लो इस बात को जहां तक कृष्णा है वहां तक समाधि की क्या चर्चा भक्ति का कहना है कि जहां तक दूसरे का सहारा है आश्रय दूसरे का है वहां तक भगवान नहीं मिलते कृष्णा मिटे बिना समाधि नहीं लगती और अन्याश्रय छूटे बिना भगवान नहीं मिलते और नारायण आत्मा के अतिरिक्त दूसरे में कुछ बुद्धि हुए बिना मिथ्या बुद्धि हुए बिना माया बुद्धि हुए बिना मृत्यु के देव सत्यम हुए बिना आत्म साक्षात्कार योग में तृष्णा छूटनी चाहिए तब समाधि लगती बाहर की तृष्णा बनी रहे और समाधि लग जाए और दूसरे का आश्रय रहे और भगवान मिल जाए हैं? और बाहर की वस्तु में स्वच्छ बुद्धि न होए और आत्मा का साक्षात्कार हो जाए सर्वोपर सर्वातिशाही महान है अपनी आत्मा ये साक्षात ब्रह्म है लोग की राष्ट्र बचपन में एक कहानी पढ़ी